शिक्षा का आदर्श धर्म शिक्षा की आवश्यकता गुरु और शिष्य जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है और जिसकी आत्मा में यह शक्ति संचारित होती है उसे शिष्य कहते हैं किसी भी आत्मा में इस प्रकार शक्ति संचार करने के लिए जरूरी है कि पहले तो जिस आत्मा द्वारा यह संचार होता हो उसमें स्वयं इस संचार की शक्ति मौजूद रहे और दूसरे जिसमें यह शक्ति संचारित की जाए वह इसे ग्रहण करने योग्य हो बीज सजीव हो तथा भूमि भी अच्छी जुती हुई हो जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं तो वहाँ वास्तविक धर्म का अपूर्व विकास होता है ऐसे व्यक्ति ही सच्चे गुरु होते हैं और ऐसे व्यक्ति ही सच्चे शिष्य या आदर्श साधक कहलाते हैं फिर शक्ति संचारक गुरु के संबंध में तो और भी बड़े खतरे की संभावना है अनेक लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो बड़े अज्ञानी हैं तथापि अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं इस प्रकार अंधा अंधे का पथ प्रदर्शन बन जाता है फलता दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमान जगम्यमान पर्यंत मूढ़ा अंधे नई नियम यथांधा अज्ञान से घिरे हुए अत्यंत निर्बुद्धि होने पर भी अपने को महापंडित समझने वाले मूढ़ व्यक्ति अंधे में चलने वाले अंधों के समान चारों ओर ठोकरे खाते हुए भटकते फिरते हैं संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है हर आदमी गुरु होना चाहता है एक भिखारी भी चाहता है कि वह लाखों का दान कर डाले जैसे हास्यास्पद ये भिखारी हैं वैसे ही ये गुरु भी ऐसे मनुष्यों की हमें आवश्यकता नहीं यदि उन्होंने स्वयं धर्मोपलब्धि नहीं की तो वे हमें भला क्याप शिक्षा दे सकते हैं उत्तम गुरु जो श्रोत्री हैं वेदों का रहस्य जानते हैं जो अवृजन हैं निष्पाप है जो अकामहत जिन्हें काम छू भी नहीं गया है और जो तुम्हें शिक्षा देकर तुमसे अर्थ प्राप्ति की आशा नहीं रखते, वे ही संत हैं वे ही साधु हैं जैसे वसंत ऋतु आकर सभी पेड़ पौधों को पत्तियों तथा कलियों से हरा भरा कर देता है पर पौधों से प्रतिदान नहीं मांगता क्योंकि भलाई करना उसका स्वभाव है वैसे ही वे आते हैं ऐसे मनुष्य ही गुरु हैं और दूसरा कोई गुरु नहीं कहा जा सकता गुरु के बारे में यह जान लेना जरूरी है कि उन्हें धर्मशास्त्रों का मर्म ज्ञात हो जो गुरु शब्दाडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं जिनका मन शब्दों की शक्ति में बह जाता है वे भीतरी मर्म खो देते हैं शास्त्रों की वास्तविक आत्मा के ज्ञान से ही सच्चे गुरु का निर्माण होता है गुरु के लिए दूसरी आवश्यक बात है निष्पक्षता बहुधा पूछा जाता है कि हम गुरु के चरित्र और व्यक्तित्व की ओर ध्यान ही क्यों दें हमें तो यही देखना चाहिए कि वे क्या कहते हैं और बस उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए पर यह बात ठीक नहीं गुरु के संबंध में पहले तो यह देखना आवश्यक है कि वे कैसे चरित्र के व्यक्ति हैं और तब देखना होगा कि वे कहते क्या हैं उन्हें पूर्ण रूप से शुद्ध चित्त होना चाहिए तभी उनके शब्दों का मूल्य होगा क्योंकि केवल तभी वे सस्ते संस्कारक हो सकते हैं यदि स्वयं उनमें ही आध्यात्मिक शक्ति न हो तो वे संचार ही क्या करेंगे गुरु के लिए तीसरी आवश्यक बात है उद्देश्य गुरु को धन नाम या यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि के हेतु धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए उनके कार्य तो केवल प्रेम से सारी मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम से ही प्रेरित हो जब देखो कि तुम्हारे गुरु में ये सब लक्षण मौजूद हैं तो फिर तुम्हें कोई आशंका नहीं अन्यथा उनसे शिक्षा ग्रहण करना उचित नहीं उत्तम शिष्य शिष्य के लिए ज़रूरी है कि उसमें पवित्रता सच्चे ज्ञान पिपासा और अध्यवसाय हो धार्मिक होने के लिए तन मन और वचन की शुद्धता परम आवश्यक है जिस वस्तु के हम सच्चे दिल से चाह नहीं करते वह हमें नहीं मिलती उसके लिए तो जब तक हमारे हृदय में सच्ची व्याकुलता न उत्पन्न हो जाए तब तक हमें अपनी प्रवृत्तियों पर विजय न मिल जाए तब तक सतत अभ्यास और अपनी पार्श्विक प्रकृति के साथ संग्राम करते रहना होगा जो शिष्य इस प्रकार अध्यवसायपूर्वक साधना में लगता है उसे सिद्धि अवश्य मिलती है गुरु के प्रति श्रद्धा नम्रता विनय तथा आदर के बिना हमें धर्म भाव पनप ही नहीं सकता ऋषिकण समझ गए थे कि दोषों को दूर करने के लिए कारणों में पहुंचना होगा एक बार तुमको याद रखनी होगी कि जगत के सभी महान आचार्य कह गए हैं हम नाश करने नहीं आए पहले जो था उसी को पूर्ण करने आए हैं वे संसार के समस्त नर नारियों को अपने संतान के रूप में देखते थे वे ही यथार्थ पिता थे वे ही यथार्थ देवता थे उनका हृदय सभी के लिए अनंत सहानुभूति और क्षमा से पूर्ण था वे सदा ही सहने और क्षमा करने को तैयार रहते थे वे जानते थे कि किस प्रकार मानव समाज का विकास होना चाहिए अतः अतिव धैर्य के साथ धीरे धीरे पर निश्चित रूप से अपनी संजीवनी औषधि का प्रयोग करने लगे उन्होंने किसी को गालियाँ नहीं दी किसी को भय नहीं दिखलाया अपितु तो बड़ी कृपा के साथ धीरे धीरे